भारतीय दर्शन जैन दर्शन इसको ध्यान में रखना चाहिए कि समिति में सत्क्रिया का प्रवर्तन मुख्य है और गुप्त में असत्क्रिया का निरोध मुख्य है व्रत अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पांचों व्रतों के पालन से आत्मा में कर्म पुद्गलों का प्रवेश रुक जाता है धर्म क्षमा मृदुता सरलता शौच सत्य संयम तप त्याग औदाशीन्य तथा ब्रह्मचर्य ये दस उत्तम धर्म हैं इनके पालन से आत्मा में कर्म का प्रवेश रुकता है साधकों को मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित बारह अनुप्रेक्षाओं से अर्थात भावनाओं से युक्त रहना आवश्यक है अनित्य धर्म को छोड़कर सभी वस्तु को अनित्य मानना अशरण सत्य को छोड़कर दूसरा कोई भी शरण नहीं है संसार जीवन मरण की भावना एकत्व जीव अपने कर्मों का एकमात्र भागी है अन्यत्व आत्मा को शरीर से भिन्न मानना अशुचि, शरीर एवं शारीरिक वस्तुओं को अपवित्र मानना आश्रव कर्म के प्रवेश की भावना संवर कर्म के प्रवेश के निरोध की भावना निर्जरा जीव में प्रविष्ट कर्म पुद्गलों को बाहर निकालने की भावना लोक जीवात्मा शरीर तथा जगत की वस्तुओं की भावना बोधि दुर्लभत्व सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को दुर्लभ समझने की भावना तथा धर्मानुप्रेक्षा धर्म मार्ग से चित्त न होना तथा उसके अनुष्ठान में स्थिरता लाने की भावना इन धर्मों का सदा अनुचिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है बहुत कठोर तपस्या से संवर में सफलता मिलती है और इसके लिए साधकों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है कठिनाइयों का सहन करना उचित है उमा स्वामी ने कहा है मुक्ति मार्ग से च्युत न होने के योग्य और कर्मों के नाश के लिए सहन करने योग्य जो हो वे परिशह कहलाते हैं क्षुधा तृष्णा शीत उष्ण दंशमशक लग्नत्व लग्नता को संभावपूर्वक सहन करना अरति स्त्री चर्या एकांत वास करना निसद्या आसन से च्युत न होना सैया आक्रोश वध याचना अलाभ रोग त्रृणस्पर्श मल तपस्या करने के समय में चाहे कितना भी मल शरीर पर हो फिर भी उससे घबराना न चाहिए और न स्नान आदि करना चाहिए सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और आदर्शन ये परिसह के बाईस भेद हैं सामयिक चरित्र संभाव में रहना छेदों पर स्थापना गुरु के समीप में अपने पूर्व दोषों को स्वीकार कर दीक्षा लेना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय लोभ के अंश को छोड़कर क्रोध आदि कसायों का उदय न होना एवं यथाख्यात सभी कसायों का निरोध होना इन पांच चरित्रों का संपादन करना आवश्यक है